नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जी जीवन कौशल इस आश्चर्य करूंगा आप बिल्कुल और होंगे आज के इस एपिसोड में जीवन कौशल में हम लोग एक विषय को लेकर बात करते हैं जैसे हर एपिसोड में एक अलग ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो आज हम लोग मेडिकल फील्ड का एक ट्रेड के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं एनेस्थेसिस्ट, तो नीचे जो एनेस्टियोलॉजिस्ट जो है ये भी एक करियर है और सर्जरी के पीछे छिपा हुआ जीवन रक्षक करियर है साथियों एनेस्थिस आप सभी जानते हैं जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन करना हो तो बॉडी के किस में करने जा रहे हैं उसके आसपास और उस अंग को शून्य किया जाता है ताकि पेशेंट को कोई दर्द महसूस ना हो तो इसके लिए ये पूरा जो है सिस्टम यूज़ किया जाता है ये एक तरीका एनेस्थोलॉजिस्ट का जिसमें सर्जरी के पहले एकदम इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है और उस अंग कोस्थिस किया जाता है तो जब भी हम बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले सर्जन की छवि आती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज को दर्द से मुक्त सुरक्षित और स्थिर कौन रखता है इस अहम भूमिका को निभाता है एनेस्थियोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर जो दिखाई कम देता है लेकिन उसकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा होती है साथियों एनस्टोलॉजिस्ट मेडिकल साइंस की वो शाखा है जो दर्द नियंत्रण पेन मैनेजमेंट बेवशी और सर्जरी के दौरान जीवन रक्षक कार्य की निगरानी से जुड़ी है ये करियर न केवल सम्मानजनक है बल्कि चुनौतीपूर्ण बौद्धिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाता है तो भैया आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और कौन बन सकता है या कौन होता है और इसके क्या प्रकार है और कौन इसको एलिजिबल है इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं आगे अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत की प्यारा सा गीत आपके लिए सुनते रहो मस्कर आते रहो जब जबआ पास तुम्हारे बाबा जब जब आऊ पास तुम्हारे बाबा नैनो में दिखते तेरे नजारे बैठ े तेरे इशारे पास तुम्हारे बाबा पास तुम्हारे बाबा जब जब पास तुम्हारे बाबा जब जब पास, पास तुम्हारे बाबा पास तुम्हारे बा लाखों तेरे दिल पे सदा है हमारे ना सकेंगे हम ये घड़िया ना सकेंगे हम ये घड़िया ये अब ईशारे पास तुम्हारी बाबा पास तुम्हारी बाबा जब जब वाऊँ पास तुम्हारी बाबा जब जब वो पास तुम्हारी बाबा आस तुम्हारे बाबा तुम्हारे बाबा पास तुम्हारे बाबा जब जब आऊ पास तुम्हारे बाबा जब जब आऊ पास तुम्हारे बाबा में दिखते तेरे नजारे बैठ वतन में पास तुम्हारे पाते हैं तेरे इशारे पास तुम्हारे बाबा पास तुम्हारे रे नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बातें हो रही है एनेस्टियोलॉजिस्ट के बारे में जी हां साथियों आपने समझा कि एनेस्टोलॉजिस्ट कौन होते हैं जी हां जैसे कि हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले सर्जरी के पीछे छिपा हुआ जीवन रक्षक करियर वो है एनेस्टियोलॉजिस्ट मेडिकल साइंस की एक वो शाखा है जो दर्द नियंत्रण करने के लिए काम करता है तो आइए इसके बारे में जानते हैं एनिस्टोलॉजिस्ट कौन होता है इसके बारे में सबसे सब पहले समझते थे साथियों एनिस्टोलॉजिस्ट एक विशेष चिकित्सक होता है जो सर्जरी या किसी मेडिकल प्रक्रिया के दौरान मरीज हो दर्द से मुक्त रखता है दूसरा बेहोश या अर्ध बेहोश की अवस्था में लाता है हृदय गति रक्तचाप ऑक्सीजन लेवल श्वासन आदि की निगरानी करता है इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत निर्णय लेता है सरल शब्दों में कहे तो सर्जरी तभी सुरक्षित है यानी होता है तब जब एनेस्टियोलॉजिस्ट सतर्क और सक्षम हो अगर एनेस्टियोलॉजिस्ट सतर्क और सक्षम न हो तो ऑपरेशन में बड़े दिक्कतें हो सकती हैं और मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ सहना पड़ता है तो साथियों अब बात करते हैं एनिस्थियोलॉजी के कुछ प्रकार हैं वैसे आप देखेंगे एनिस्थोलॉजी केवल बेहोशी का इंजेक्शन नहीं है बल्कि इसके कई प्रकार भी होते हैं एक है जनरल एनेस्टेशिया मरीज पूरी तरह बेहोश दूसरा है रीजनल एनेस्थिशिया शरीर के किसी खास हिस्से को शून्य करना जैसे स्पाइनल तीसरा है लोकल एनेस्थेसिया छोटे ऑपरेशन में सीमित क्षेत्र चौथा सेडेशन हल्की बेहोशी। पांचवा पेन मैनेजमेंट लंबे समय तक दर्द से राहत छठवा क्रिटिकल केयर एनेस्थेसिया आईसीयू और वेंटिलेटर मैनेजमेंट जी हाँ साथियों ये तब होता है जब कोई पेशेंट वेंटिलेटर या आई सी होता है तब पूरी तरह से एनिस्थोलॉजिस्ट जो है उसकी निगरानी करता रहता है और जो पेशेंट लंबे समय तक दर्द से दर्द में रहा हो उसकी दर्द को राहत देने के लिए भी एनेस्थीसिया काम करती है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा जैसे अब इन सारी बातों को समझने के बाद आपके दिलो दिमाग में ख़्याल आता होगा कि वह इसको कैसे हम क्रैक कर सकते हैं ना इसके लिए हमें क्या करना होगा कितनी हमें पढ़ाई करनी हो जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप यहाँ पर एजुकेशन यानी आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए एनिस्थिसियोलॉजिस्ट बनने के लिए लंबी लेकिन सुनियोजित पढ़ाई करनी होती है एक तो सबसे पहले आपको बारहवीं साइंस पी फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी अनिवार्य है अच्छे अंकों के साथ नीट की तैयारी होनी चाहिए दूसरा आता है साढ़े पाँच साल का एमबीबीएस, बी साढ़े चार साल तक पढ़ाई और एक साल इंटर्नशिप तीसरा आता है पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी, डीए, डीएनबी। एमडी डी एनेस्थियोलॉजी तीन वर्ष का होता है सबसे लोकप्रिय है जो काफ़ी लोग इसे करते हैं दूसरा डी ए वर्ष का होता है तीसरा डी एन भी एक वर्ष का होता है। सुपर स्पेशलाइजेशन विकल्प भी इसमें है जैसे कि पेन मैनेजमेंट क्रिटिकल केयर कार्डक एनेस्थिशिया पेडियाट्रिक एनेस्थीसिया तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है तो इस तरह की आपको स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं और बारहवीं साइंस के बाद आप इस स्टील में अच्छा कर सकते हैं तो है ना कमाल की बात तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ इसके बाद फिर बातें करेंगे आप सुनाए हैं रेडियो मधुवन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे एनिस्टिशियोलाजिस्ट की जिम्मेवारी क्या क्या होता है भाई इस पर फोकस करते हैं अभी जैसे आपने पढ़ाई कितना करना है और कौन हो सकता है क्या क्या उनकी जिम्मेवारी है ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा समझा अब बात करते मेन एक्टिव रोल कहाँ कहाँ है ठीक है एक एनेस्थियोलॉजिस्ट की भूमिका सर्जरी से पहले उसके दौरान और उसके बाद भी तीनों जगह पे काम होता है सबसे पहले सर्जरी से पहले जो काम होता है वो मरीज की मेडिकल हिस्ट्री लेना पेशेंट की कोई एलर्जी बीपी शुगर हार्ट की जांच, सही एनेस्थिसिया का चयन चैल दूसरी आता है सर्जरी के दौरान जीवन रक्षक संकेतों की निगरानी करना दवाओं की सही मात्रा किसी भी आपत्त स्थिति में तुरंत निर्णय लेना सर्जरी के बाद होश में लाना दर्द नियंत्रण करना और आईसीयू में देखभाल के लिए रखना तो ये सारी चीजें जो है एक एक्टिव एक एनेस्टिशिया का कार्य होता है और बात करें तो इसमें ये तो काम आपका प्रोफेशनली है ही है इसके साथ में आपको कुछ स्किल्स और कुछ गुण की जरूरत होती है वैसे हर करियर में इस करियर में केवल डिग्री की नहीं बल्कि एक खास लून की भी जरूरत होगी साथियों कुछ ऐसे स्किल आपके अंदर होने चाहिए एक लॉजिस्ट के रूप में तो एक है तेज निर्णय क्षमता एकाग्रता और धैर्य स्ट्रेस में काम करने की क्षमता मेडिकल टेक्नोलॉजी की समझ टीम वर्क और कम्युनिकेशन नैतिकता और जिम्मेदारी साथियों जरूरी स्किल्स ये सारी हैं जिसको आप अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे लोग जब इन चीज़ों को समझ लेते हैं और ये चीज़ें करते करते आ जाती है कई बार बहुत कंडीशन ऐसी हो जाती है एक्सीडेंट पेशेंट का तो उस समय मरीज भी जल्दबाजी करता है पेशेंट के रिलेटिव्स जल्दबाजी करता है और उन्हें लगता है कि तुरंत कुछ दे ठीक किया जाए लेकिन इन सभी के बावजूद भी एक एनेस्थिसिस्ट का काम होता है कि वो अपना संतुलन बनाए रखे और पेशेंट को पूरी तरह से जांच करके सही इलाज सही एनेस्थिसिया क्या है उसका प्रयोग कर अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है और एनेस्थिसिया में अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो पेशेंट की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं तो इसीलिए हमेशा बताया जाता है कि एक एनेस्थिसिया जो एनेस होते हैं वो पूरी तरह से अपने कार्य को समझ कर करते हैं ऐसे समय में थोड़ी भी मुश्किलें हो जाती है या डिसन में ऊपर नीचे हो जाता है तो सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं इसीलिए जब भी आप देखेंगे डॉक्टर जो है ऑपरेशन के पहले एनिस्टिस को सारी बातें बता देता है और एनिस्टिस फिर से उन सारी चीज़ों की जाँच करके वो जो सही चीज़ें हैं सही तरीके का जो एनेस्थिसिया है वो पेशेंट को प्रोवाइड करता है इससे डॉक्टर और एनेस्थेसिस्ट के बीच में एक अच्छा समन्वय बन जाता है और पेशेंट कम तकलीफ़ में अच्छी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है तो ये खास बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है जो हम सभी को भी अगर डॉक्टर के पास हम मरीज में जाते तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और उनका जो टीम है उन्हें पूरी तरह से काम करने के लिए अवसर दें अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो उनका संतुलन बिगड़ जाएगा तो पेशेंट्स की भी ठीक होने की जिम्मेवारी कम रहती है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक इसके बाद हम लोग बातें करने वाले हैं इस करियर में स्कोप्स क्या क्या है और कितना आप कमा सकते हैं इसके बारे में बातें करेंगे जी हाँ आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कुराते रहो गया ये कंग तो आए सभी विका पॉइंट में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सुनाए है रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल इस कार्यक्रम को साथियों आइए बात करते हैं अब एनेस्टियोलॉजिस्ट के बारे में बातें हो रही हैं और हमने देखा उनकी नैतिक जिम्मेवारी क्या है और अब बात करते हैं करियर स्कोप क्या क्या है करियर के जो अवसर हैं इस क्षेत्र में बहुत सारे हैं एनेस्टियोलॉजिस्ट के लिए करियर के अनेक रास्ते खुले हैं एक है सरकारी हॉस्पिटल जहां आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं दूसरा है प्राइवेट हॉस्पिटल जहां आप काम कर सकते हैं तीसरा है मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल चौथा है आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर पेन क्लिनिक डिफेंस सर्विस विदेश में अवसर यूके, गल्फ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी जो है इनकी डिमांड रहती है ना अच्छी बात आइए इसके साथ तुम्हें शैलरी और कमाई की बात करें तो भारत में की सैलरी काफी आकर्षक होती है शुरुआत में एक से डेढ़ लाख महीना और दूसरा अनुभवी बनने के बाद से से लाख लाख महीना, महीना सीनियर सुपर स्पेशलिस्ट आठ से दस या अधिक भी हो सकता है और जब आप फ्रीलांसर बन जाते हो तो ऑन कॉल आपको बुलाया जाता है तो आप अपने जरूरत के अनुसार फीस चार्ज कर सकते हैं और ऑन कॉल में काफ़ी आप पैसा कमा सकते हैं क्योंकि आप निर्बंधन होते हैं और आपका फ्री टाइम में भी आप जो है अगर इमरजेंसी हो कहीं से भी फ़ोन आता है तो आप वहां जाकर अपनी सर्जरी का कमाल दिखा सकते हैं एनएसिया देकर फिर आ सकते हैं और एक दिन में दो तीन ऑपरेशंस में भी आप जो है एन कर सकते हैं अगर एक जगह बंदे होते हैं तो एक ही हॉस्पिटल में आप एज ए मंथली पेमेंट लेते हो तो उसमें जितने भी पेशेंट ऑपरेशनल होते हैं एक या दो तो, तो उसी के लिए आपको काम करना होता है बाकी टाइम में आपको वहाँ पर समय देना पड़ता लेकिन फ्री लांसर का होता क्या है कि जो हॉस्पिटल में एनेस्थिटिस्ट नहीं है वो फिर आपको कॉल करके बुला लेंगे आप एनेस्थेसिया दे दिया दो घंटे की सर्जरी हो गई आप अपना फीस ले आ फिर उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल से कॉल है, वहाँ भी जाए और वहाँ पर भी आपने अपना काम किया वहाँ से भी पैसा आपने ले लिया अगर दिन में तीन ऑपरेशन करते हैं तो तीन बार आपको पेमेंट मिल जाता है ना तो इससे ज़्यादा कमा सकते हैं आप लेकिन ये तब हो सकता है जब आप अनुभवी हो तब ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं साथियों हर फील्ड में जैसे चुनौतियाँ होती हैं तो यहाँ पर भी कुछ चुनौतियाँ आ जाती हैं ये करियर आसान नहीं है लंबी पढ़ाई रात की ड्यूटी होती है उच्च जिम्मेवारी होती है छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है पहचान अक्सर सर्जरी से पहचान अक्सर सर्जन से कम मिलती है लेकिन काम बड़ा है लेकिन जो लोग सेवा साहस और सटीकता में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये करियर अत्यंत संतोषजनक माना गया है क्योंकि एनेस्थोसिस जो है बिहाइंड सर्जरी होता है वो पिक्चर में नहीं आता इसलिए पहचान आपको नहीं मिलती लेकिन आपका काम बहुत बढ़िया होता है तो डॉक्टर के आप सपोर्ट सिस्टम होते हैं तो ये चीज़ें जरूरी हैं साथियों अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी ही एनेस्पेशियालॉजिस्ट की एक सुंदर कहानी की तरफ बढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम इस कार्य में आगे बढ़ सकें तो आइए अभी हम एक कहानी आपको सुनाते हैं जिससे आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिले। डॉक्टर अनिरुद्ध की कहानी साथियों डॉक्टर अनिरुद्ध एक छोटे शहर में सरकारी हॉस्पिटल में एनेस्टेश्ट के रूप में काम करते थे एक रात सड़क दुर्घटना का केस आया मरीज की हालत बेहद नाजुक थी बीपी गिर रहा था फेफड़े कमजोर थे सर्जन ऑपरेशन को लेकर आशंकित था लेकिन डॉक्टर अनिरुद्ध ने साहस दिखाया लगातार आठ घंटे उन्होंने मरीज की सांस हार्ट और दवाओं को नियंत्रित किया ऑपरेशन सफल हुआ अगले दिन मरीज के परिवार ने कहा डॉक्टर साहब हमें तो सर्जन दिखा लेकिन असली भगवान आप थे डॉक्टर अनिरुद्ध उस हॉस्पिटल में चीफ एनिस्थीशियोलॉजिस्ट रहे हैं और आज उनकी ये पोजीशन भी है और लोग उन्हें डॉक्टर से अधिक मानते हैं तो कहने का भाव ये है कि जब इन सारी चीज़ों को आप समझ लेते हो और किसी की जान आपत्तकाल में आप बचाते हो तो लोग आपको भगवान ही समझने लगते हैं है ना साथियों तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं यही कहना चाहूँगा इस करियर में जिम्मेवार से नहीं डरना है मेडिकल साइंस में गहराई चाहते हैं मरीज की जान बचाने में संतोष पाते हैं आप पर्दे के पीछे रहकर भी महान कार्य करना चाहते हैं तो एनेस्तीसियोलॉजिस्ट आपके लिए एक आदर्श करियर बन सकता है साथियों, साथियोंसियोलॉजिस्ट व स्तंभ है जिस पर पूरी सर्जरी टिकी होती है ये करियर सम्मान स्थिरता सेवा और सफलता का अद्भुत संगम है भले ही नाम कम लिया जाए लेकिन हर सफल ऑपरेशन के पीछे एक सतर्क समर्पित और सक्षम एनेस्थिशियोलॉजिस्ट खड़ा होता है तो साथियों आशा करूंगा एनेस्थिशियोलॉजिस्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई है और आप इस करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्काई इज द लिमिट आसमान आपके लिए हमेशा वेलकम करता है बहुत सारे ऑप्शन हैं और अच्छी कमाई के साथ साथ सम्मान भी प्राप्त होता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं और इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक अगले एपिसोड में अगले हफ्ते तब तक आप बने रहिए आप आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिस जय हिंद जय भारत ओम शांति